श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी स्वामी जी बोले क्यों अफ्रीका निवासी निग्रो क्या मेरे भाई नहीं हैं निग्रो तथा स्वदेशवासियों की सेवा एक जैसी होनी चाहिए और चूँकि स्वदेशवासियों के बीच हमें रहना है इसलिए उनकी सेवा पहले इसी का नाम अनासक्त सेवा है इसी का नाम कर्मयोग है सभी लोग कर्म करते हैं परंतु कर्मयोग है बड़ा कठिन सब छोड़कर बहुत दिनों तक एकांत में ईश्वर का ध्यान चिंतन किए बिना स्वदेश का ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता मेरा देश कहकर नहीं क्योंकि तब तो माया में फंसना हुआ पर ये लोग तुम्हारे ईश्वर के हैं इसलिए इनकी सेवा करूँगा तुम्हारा निर्देश है इसीलिए देश की सेवा करूँगा तुम्हारा ही यह काम है मैं तुम्हारा दास हूँ इसीलिए इस व्रत का पालन कर रहा हूँ सफलता मिले या असफलता हो यह तुम जानो यह सब मेरे नाम के लिए नहीं इससे तुम्हारी ही महिमा प्रकट होगी इसीलिए वास्तविक स्वदेश प्रेम आइडियल पेट्रोटिज्म इस ही इसे ही कहते हैं इसीलिए लोग शिक्षा के उद्देश्य से स्वामी जी ने इतने कठिन व्रत का अवलंबन किया था उनके घर बार और परिवार हैं कभी ईश्वर के लिए जो व्याकुल नहीं हुए जो त्याग शब्द को सुनकर मुस्कराते हैं जिनका मन सदा कामनी कांचन और ऐहिक मान सम्मान की ओर लगा रहता है जो लोग ईश्वर दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है इस बात को सुनकर विस्मित हो उठते हैं वे स्वदेश प्रेम के इस महान आदर्श को क्या जाने? स्वामी जी स्वदेश के लिए आंसू बहाते थे अवश्य परंतु साथ ही यह भी भूलते न थे कि इस अनित्य संसार में ईश्वर ही वस्तु है शेष सभी अवस्तु स्वामी जी विलायत से लौटने के बाद हिमालय के दर्शन के लिए अल्मोड़ा पधारे थे अल्मोड़ा निवासी उन्हें साक्षात नारायण मानकर उनकी पूजा करने लगे स्वामी जी नागाधिराज देवतात्मा हिमालय पर्वत के अत्यंत श्रृंगों को देखकर कर भावमग्न हो गए उन्होंने कहा मेरी अब यही इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इस गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूं जहां अनेकों ऋषि रह चुके हैं जहाँ दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ था यहाँ आते समय जैसे जैसे, जैसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गई वैसे वैसे मेरी कार्य करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव जो, जो मेरे मस्तिष्क में वर्षों से भरे हुए थे धीरे धीरे शांत से होने लगे और मेरा मन एकदम उसी अनंत भाव की ओर खींच गया जिसकी शिक्षा हमें गिरिराज हिमालय सदैव से देते रहे हैं जो इस स्थान की वायु तक में भरा हुआ है तथा जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ के कल कल बहने वाले झरणों में सुनता हूँ और वह भाव है त्याग सर्व वस्तु भयान्वितम भून नाम वैराग्य में वयम अर्थात इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है यह भय केवल वैराग्य से ही दूर हो सकता है इसी से मनुष्य निर्भय हो सकता है भविष्य में शक्तिशाली आत्माएँ इस गिरिराज की ओर आकर्षित होकर चली आएंगी या उस समय होगा जबकि भिन्न भिन्न संप्रदायों के आपस के झगड़े नष्ट हो जाएंगे जब रूढ़ियों के संबंध का वैमनस्य नष्ट हो जाएगा जब हमारे और तुम्हारे धर्म संबंधी झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे तथा जब मनुष्य मात्र यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिंतन धर्म है और वह है स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति और शेष जो कुछ है वह सव्यस्त है यह जानकर कि यह संसार एक धोखे की टट्टी है